अमृतवाणी दान धर्म तीन सौ तिरासी धार्मिक अनुष्ठानों में लोगों को भोजन क्यों कराया जाता है लोगों को खिलाना क्या एक प्रकार से भगवान की ही सेवा नहीं है सब जीवों के भीतर वे अग्नि के रूप में विद्यमान हैं अतः खिलाना यानी उन्हीं में आहुति चढ़ाना परंतु जो दुर्जन है जो भगवान को नहीं मानते जिन्होंने व्यभिचार आदि महापाप किए हैं ऐसे लोगों को कभी नहीं खिलाना चाहिए ऐसे पापी लोग जहां बैठकर भोजन करते हैं उसके नीचे की सात हाथ तक की जमीन अपवित्र हो जाती है चौंतीस एक कसाई एक गाय को दूर कसाई खाने की ओर ले जा रहा था बीच रास्ते में एक जगह गाय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कसाई उसे इतना पीटता वह टस से मस न होती बड़ी मुसीबत थी आखिर कसाई भूख प्यास और थकावट के मारे तंग आ गया तब गाय को एक पेड़ से बांध वह गांव में एक अतिशी शाला में जा पहुंचा। वहां भरपेट भोजन करने के बाद उसमें ताकत आई और तब आसानी से उस गाय को कसाई खाने ले जाकर उसने उसकी हत्या की गोहत्या के पाप का बहुत भाग उस अतिथिशाला के अन्नदान करने वाले मालिक को लगा क्योंकि उसकी सहायता के बिना कसाई गाय गाय को ले जाने में समर्थ न होता इसलिए भोजन या अन्न वस्तु का दान देते समय यह विचार करना चाहिए कि दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहीं दुर्जन या पापी तो नहीं है कहीं वह उस दान का दुरुपयोग तो नहीं करेगा तीन सौ साधारणतः ऐसा नियम है कि पूर्व जन्म में जिन्होंने बहुत दान धर्म किया है वे इस जन्म में धनवान पैदा होते हैं परंतु आखिर यह जगत उनकी माया ही है इस माया के राज्य में इतने विपर्य व्यतिक्रम होते रहते हैं यह सब कौन समझा सकता है